श्री हरि के अनेक अवतारों का संक्षिप्त वर्णन मुनियों ने कहा मुनि श्रेष्ठ आपने श्री कृष्ण और बलराम का कैसा अद्भुत महात्म बताया उनकी महिमा अलौकिक है इस पृथ्वी पर भगवान के महात्म की चर्चा अत्यंत दुर्लभ है महाभाग आपके मुख से भगवत कथा सुनते सुनते हमें तृप्ति नहीं होती अतः उनकी लीलाओं का पुनः कीजिए हमने साधु पुरुषों के मुख से सुना है कि पुराणों में अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के बाराह अवतार का वर्णन है ब्राह्मण भगवान नारायण ने किस प्रकार वाराह रूप धारण किया और किस प्रकार अपनी दृष्टा से एक कारणों में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार किया सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाले परम बुद्धिमान श्री हरि की समस्त लीलाओं का हम विस्तार पूर्वक श्रवण करना चाहते हैं व्यास जी बोले मुनिवरों तुम लोगों ने मुझ पर यह बहुत बड़े प्रश्न का भार रख दिया मैं यथाशक्ति तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा भगवान श्री विष्णु की लीला कथा का श्रवण करो भगवान विष्णु के प्रभाव को सुनने में जो तुम्हारा मन लगा है यह बहुत बड़े सौभाग्य की बात है अतः श्री विष्णु की जो जो लीलाएं हैं उन सब का वर्णन सुनो वेदवेत्ता ब्राह्मण जी ने Sahasra Mukha, नेत्र Netra, चरण Charna, Sahasra Sira, Sahasra Kar, Avinasi Dev, Sahasra Jeho, Bahasvan, Sahasra Mukut, Prabhu, Sahasra Data, Sahasra Adi, Sahasra Bahu, Havan, Savan, Hota, Havya, Yagya Patra, Pavitrak, Vedi, Dikcha, Samidha, Shruva, Shruk, Soma, मूसल प्रोक्षड़ी दक्षिणायन आधर्य सामग ब्राह्मण सदस्य सदन सभा यूप चक्र ध्रुवा दवीचर कुलुखल प्रांग वंश यज्ञ भूमि छोटे बड़े चराचर जीव प्रायश्चित अर्घ्य अष्ठंडल कुश मंत्र यज्ञ को वहन करने वाले अग्निदेव यज्ञ भाग भाग वाहक अग्रासन भोजी सोम भोक्ता हुतारचि उदायुध तथा यज्ञ में सनातन प्रभु कहते हैं उन श्री वत्स चिन्ह विभूषित देवेशर भगवान विष्णु के सहस्त्रो अवतार हो चुके हैं और समय-समय पर होते रहते हैं उनका जो वाराह अवतार है वह वेद प्रधान यज्ञ स्वरूप है चारों वेद उसके चरण और यूप उनकी दाढ़ी है यज्ञ दांत और चीतिया मुख हैं साक्षात अग्नि ही उनकी जिह्वा कुश रोमावली और ब्रह्म मस्तक हैं उनका तप महान है दिन और रात उनके नेत्र हैं वे दिव्य स्वरूप हैं वेद उनका अंग और श्रुतियां आभूषण हैं भाविष्य नासिका श्रुवा थूथुन और सामवेद का गंभीर घोष ही उनका स्वर है वे सत्य धर्म स्वरूप श्री संपन्न तथा क्रम गति और विक्रम पराक्रम के द्वारा सम्मानित हैं प्रायश्चित उनके नख पशु उनके घुटने तथा यज्ञ उनका स्वरूप है उद्दाता अंतरात्मा होम लिंग औषधि एवं महान फल बीज है आदि अंतरात्मा मंत्र नतंब और सोम रस उनका रक्त है वेदी कंधा भविष्य गंध और हब्य और गब्य उनका प्रचंड वेग है प्रांग वंश यजमान गृह उनका शरीर है वे परम कांतिमान और नाना प्रकार की दीक्षाओं से संपन्न हैं दक्षिणा उनका हृदय है वे महान योगी और महायज्ञमय हैं उपाकर्म वेदों का स्वाध्याय उनका हार और प्रवरग एक प्रकार की होमाग्नि उनका आभूषण है नाना प्रकार के छंद उनके चलने के मार्ग हैं गूढ़ उपनिषद उनके बैठने के लिए आसन हैं पृथ्वी की छाया रूप पत्नी सदा उनके साथ रहती हैं वे मणिमय शिखर की भांति पानी के ऊपर प्रकट हुए समुद्र पर्वत वन और काननों सहित समस्त पृथ्वी एक कारणों के जल में डूबी थी संपूर्ण जगत के आदि कारण और सहस्त्रों मस्तक वाले भगवान ने वाराह रूप में प्रकट होकर ए कारणों में प्रवेश किया तथा सब लोगों का हित करने की इच्छा से पृथ्वी को अपनी दाढ़ पर उठा लिया इस प्रकार समस्त जीवों के हितैषी भगवान यज्ञ वराह ने समुद्र जल को धारण करने वाली समूची पृथ्वी का उद्धार किया दुजवरों यह वराह अवतार का वर्णन हुआ उसके बाद भगवान का नरसिंहा अवतार हुआ उस अवतार में भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप नामक दैत्य का वध किया था प्राचीन काल के सतयुग की बात है दैत्यों के आदि पुरुष देव शत्रु बलभवानी हिरण्यकश्यप ने बड़ी भारी तपस्या की वह 11.5 हजार वर्षों तक सम दम तथा ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ मौन व्रत लेकर जप और उपवास में संलग्न रहा उसकी तपस्या और नियम पालन से स्वयं भू भगवान ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने हंस से जुड़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी विमान द्वारा स्वयं आकर दैत्य को वरदान दिया उनके साथ आदित्य वसु मरुद्गण देवता अरुद्रगण और विश्वदेव भी थे ब्रह्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ चराचर गुरु ब्रह्मा जी ने उस दैत्य से कहा सुव्रत तुम मेरे भक्त हो मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारा कल्याण हो तुम कोई वर मांगो और उसके द्वारा अविष्ट वस्तु प्राप्त करो हिरण्यकश्यप बोला लोक पितामह देवता असुर गंधर्व यक्ष नाग और राक्षस मुझे मार न सकें तपस्वी ऋषि भी क्रोध में आकर मुझे शाप न दें किसी अस्त्र या शसल से वृक्ष या पर्वत से अथवा सूखी या गीली वस्तु से ऊपर या नीचे कहीं भी मेरी मृत्यु न हो जो मेरे सेवक सेना और वाहनों सहित मुझे एक ही थप्पड़ से मार डालने में समर्थ हो उसी के हाथ से मेरी मृत्यु हो ब्रह्मा जी ने कहा तात यह और अद्भुत वर मैंने तुम्हें दिए इन संपूर्ण को तुम प्राप्त करोगे Ja kui me räägime Bramhaji, siis Bramharshi Ganonuse, Bairagi Pad Bramhadhamko, Chalegae, Tadantar, Bosuvaradan, ki on sunkar Devata, Nag, Gandar, Aur Manussi, Bramhaji, ki on Bhagavan, kes on Bhagavan, kes on Bhagavan, kes on Bhagavan, kes on Bhagavan, kes on Bhagavan, kes on Bhagavan, अतः हमारे ऊपर प्रसन्न हो उसके वध का भी उपाय सोचिए ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं उसे अपनी तपस्या का फल अवश्य प्राप्त होगा उसका भोग समाप्त होने पर वह साक्षात भगवान विष्णु के हाथ से मारा जाएगा ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न हो अपने-अपने दिव्य स्थान को चले गए वर पाते ही दैत्यराज हिरण्यकश्यप अभिमान में आकर समस्त प्रजा को कष्ट देने लगा आश्रम में रहने वाले सत्य धर्म पारायण जितेंद्रिय एवं उत्तम व्रत धारी महाभाग मुनियों को भी उसने सताना आरंभ कर दिया स्वर्ग के देवताओं को हराकर तीनों लोक को अपने अधीन करके वह महाबली असुर स्वयं ही स्वर्ग में रहने लगा वरदान के मत् से उन्मत्त होकर पृथ्वी पर विचरणते हुए उस दानव ने दैत्य को तो गग का भागी बनाया और देवताओं को उससे वंचित कर दिया तब आदित्य वसु साध्य विश्वदेव और मरुद्गण शाडागत रक्षक सनातन प्रभु महाबली भगवान विष्णु की शरण में गए और इस प्रकार बोले देवेश्वर आप हिरण्यकश्यप के भय से हमारी रक्षा करें आप ही हमारे परम देवता परम गुरु और परम विधाता हैं सुरश्रेष्ठ आप ब्रह्मा आदि देवताओं के भी पालक हैं आपके नेत्र विकसित कमल दल के समान शोभा पाते हैं आप शत्रु पक्ष का नाश करने वाले हैं भगवान हमें शरण दीजिए और दैत्यों का संहार कीजिए भगवान वासुदेव जी ने कहा देवताओं भय छोड़ो मैं तुम्हें अभय देता हूं तुम शीघ्र ही पहले की भांति स्वर्ग लोक को प्राप्त करोगे मैं वरदान से उन्मत दानवराज हिरणकश्यपु को जो देवेश्वरों के लिए अभध्य हो रहा है उसके सेवक गणों सहित मार डालूंगा यूं कहकर भगवान उन देवेश्वरों को विदा करके स्वयं हिरणकश्यपु कर के स्थान पर आए उस समय उन्होंने आधा शरीर मनुष्य का और आधा सिंह का बना रखा था इस प्रकार मेह सिंह दे धारण के हाथ में हाथ मिलाए हुए आए उनके शरीर का वर्ण मेघ के समान शा्याम था शब्द भी मेग की गर्जना के समान ही गंभीर था ओज और बेग में भीवे मेग के ही सदर्ष थे मतवाले सिंह के समान उनकी चाल थी यद्य पहरण बलाभिमानी दयत््य से सुरक्षित और अत्यंत बलशाली था तो भी भगवान ने उसे एक ही थप्पड़ से